एक नौजवान था इसकी विधवा माथी पिताजी की पैतृक जो संपत्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी इस नौजवान को चिंता हुई घर का गुजारा कैसे चलेगा ये अपनी मां से कहता है कि मां मैं कोई नौकरी कर लू मां ने कहा बेटे नौकरी कर लो कहते हैं नौजवान घर से नौकरी करने के लिए निकला और जहां पर नौजवान फौज में भर्ती होते थे वहां पर पहुंच गया जहां और नौजवान भी खड़े थे लाइन में ये भी जाकर के पीछे से खड़ा हो गया तो जो भर्ती करने वाला व्यक्ति था सभी नौजवानों को देखता है बात करता है बात करते करते पीछे को आया इसी नौजवान के पास में पहुंचा और इस नौजवान से कहता है बेटे किस लिए आए हो ये नौजवान कहता है बाबूजी कुछ देश की सेवा हो जाएगी और कुछ उधर पूर्ति का साधन बन जाए ये जो भर्ती करने वाला व्यक्ति था कहता है बेटे यहां तक तो बात ठीक है कि देश सेवा हो जाएगी लेकिन उधर पूर्ति का साधन बन जाए मेरे बात समझ में नहीं आई तुम्हारे परिवार में कितने व्यक्ति हैं जो तुम्हारे ही पेट के लिए रोटी नहीं मिलती ये नौजवान कहता है बाबू परिवार में ज्यादा व्यक्ति नहीं है केवल एक मेरी बूढ़ी मां विधवा है और कोई नहीं है व्यक्ति कहता अरे तू अपनी विधवा मां बूढ़ी को छोड़ करके और यहां पर आ गया फौज में भर्ती होने के लिए एक बात बता अगर मैं तुझे भर्ती कर भी लू अगर कहीं तू देश की सेवा करते हुए देश के ऊपर बलिदान हो गया तो नौजवान तेरिस बूढ़ी मां की सेवा कौन करेगा जब इस बात को सुना नौजवान उदास हो गया ये भर्ती करने वाला व्यक्ति कहता है नौजवान मैं तुझे भर्ती नहीं करूंगा ये नौजवान निराश होकर के अपने घर पर वापस आ गया था माँ ने बेटे के चेहरे को देखा और देख करके कहती है बेटे नौकरी लग गई ये नौजवान कहता है हां मां नौकरी लग भी गई और छुट भी गई इसने कहा क्यों कहते हैं इस नौजवान ने पूरी हालचाल जितनी भी बातें हुई थी सब बता दी ये इसकी माँ कहती है बेटे चिंता मत करो रोटी खाओ आराम से लेटो कल सुबह में तुम्हें एक पत्र लिख करके दूंगी शर्त यह है उस पत्र को रास्ते में पढ़ना नहीं है और इस पत्र को बाबू को जाकर के देना मैं गारंटी के साथ कहती हूं तुम्हें वो बाबू नौकरी पर जरूर लगा लेगा कहते नौजवान ने रोटी खाई अगले दिन प्रातःकालीन उस मां के पत्र को लेकर के नौजवान आज ऑफिस में नहीं उस बाबू के घर पर पहुंचा बाहर से सिस्तवाया अंदर घंटी बजी ये बाबू बाहर निकला इसको देख करके पहचान गया और कहता है अरे मैंने तो तुम्हें कल मना कर दिया था मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं लगाऊंगा लेकिन आज किस लिए आए हो? ये नौजवान बड़े खुशी के साथ कहता बाबू जी आज मैं कोई आया थोड़ी हूं आज तो मुझे भेजा है कहा किसने ये बड़े गर्व के साथ कहता है आज मेरी माँ ने भेजा है और ऐसे भेजा नहीं बल्कि पत्र भी साथ में लिख करके दिया है कहते है इस बाबू को जब इसने पत्र दिया इस ऑफिसर ने इस पत्र को पढ़ा पढ़कर के ड्राइवर का इंतजार नहीं किया और इस नौजवान से कहा कि नौजवान मेरी गाड़ी में बैठो मुझे अपने घर का रास्ता बताओ यह नौजवान इस ऑफिसर को अपने घर पर लेकर के गया और जाकर के देखता है कि दरवाजा बंद है इसने बाहर से आवाज लगाई मारे खुशी के उछल पड़ा और कहता है माँ जिस बाबू ने मुझे नौकरी पे लगाने से इंकार कर दिया था देखो आज तुम्हारे पत्र को पढ़ करके यहाँ पर आए हैं तुम दरवाजा खोलो कहते इसने बहुत आवाजें लगाई दरवाजा नहीं खुला फिर इसने कुंडी खटखटाई तो भी दरवाजा नहीं खुला कहते हैं किसी प्रकार से इन दोनों ने यत्न करके दरवाजे को तोड़ा तोड़ करके देखें इस नौजवान की मां अंदर पेट में चाकू मार करके मरी पड़ी है तभी तो किसने कहा कि ऐसे माता पिता जो अपने संतान के लिए सब सर्व कुछ सर्वस्व सर्व सब कुछ लुटा देते हैं अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं ऐसे माता पिता के ऋण से ऊण होना बड़ा मुश्किल है हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं इनके तो एहसान है इतने गिना सकते नहीं हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं ये कहा पूजा में शरती ये कहा पल जापिका ये कहा पूजा में सकती, ये शरती हो तो हो इनकी कृपा से फातिमा संतापिका इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र स्वर्ग से तो मिला सकते नहीं हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं हमको दुखी तो भर ले अपने हमको दुखी तो भर ले अपने खड़कते दिन रे निये भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं कष्ट होता तन पे हमारे हो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 वेद और शास्त्र का भी एक ये भी मर्म है पढ़ लो दो शास्त्र का ही एक ये भी मर्म है योग्यतम संतान का ये सबसे उत्तम कर्म है जगत में जब तक जिए सेवा करें माँ बाप की इनके चरणों में